तंडव पंडितः नूतन रुचये जलधल विचपवधूतिकौराय कृष्णाय नमः संसारम सेीजा शंकरं शंकराचार्यं केशव वादरा शूत्र वंदे भगवरो गुरुरात्तिमूर्तिद विभागि व्योम व्याप्तहाय दक्षिणा नम शांति शांति शांति प्राचीन लोग कहते हैं समवाय एक होगा नब्बे लोग कहते हैं समवाय अगर एक कहेंगे तो वायु में भी रूपवत्ता प्रसंग हो जाएगा क्योंकि वायु में स्पर्श का समवाय रहेगा तो समवाय एक होने से वायु में भी रूप भत्ता प्रसंग इसके लिए समाधान दे दिए प्राचीन लोग ये रूप निरूपितत्व विशिष्ट समवाय यह वायु में नहीं रहने से संबंध यही है रूप निरूपितत्व विशिष्ट समवाय यह वायु में नहीं है तो वायु में रूप की प्रतिति नहीं होगा फिर नब्बे लोग कहें जो विशिष्ट समवाय वो शुद्ध से भिन्न नहीं है विशिष्ट तो समवाय शुद्ध समवाय रहने से विशिष्ट समवाय भी रह जाएगा इसलिए प्राचीन लोग ये संबंध को और थोड़ा परिष्कार कर दिए है क्या कहे अंतिम में वो लोग रूप निरूपित समवाय निरूपित अधिकरणता यह वायु में नहीं है समवाय नहीं कह करके समवाय निरूपित अधिकरणता यह अधिकरणता यही हो गया रूप का संबंध जो कि वायु में नहीं है ये विचार पूरा होने के बाद अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि जैसा आप समवाय को एक भिन्न संबंध मान लिए ये रूप गुण इत्यादि इत्याद को गुण क्रिया इत्यादि को द्रव्य में रखने के लिए इसी प्रकार अभाव का भी संबंध एक भिन्न पदार्थ मान लीजिए जैसे समवाय स्वीकार कर लिए ऐसे अभाव रखने के लिए कि भिन्न संबंध मान लीजिए अभी अभाव किस संबंध से रहता है स्वरूप संबंध से या कि भिन्न संबंध स्वीकार कर लीजिए तो उसके लिए नया एक विकल्प करता है आप जो भिन्न संबंध अभाव को रखने के लिए स्वीकार कर रहे हैं वो नित्य होगा अथवा अनित्य होगा दिनक में यदि वैशिष्ट्यम अतिरिक्तम उदरी क्रियते वैशिष्ट अर्थात अभाव संबंध अभाव संबंध अगर स्वरूप संबंध स्वीकार नहीं करके और कुछ भिन्न मानेंगे वह संबंध नित्य होगा अथवा अनित्य होगा विकल्प करके आद्य दूषणम आह अभाव का अधिकरण के साथ संबंध अगर नित्य होगा तो इसमें क्या दोष होगा मूल में मुक्तावली में तस्य त्यत्व तथात तो अभाव से संबंध अगर वह नित्य होगा तो भूतले घटानयन अनंतरमअपी घटा भाव बुद्धि प्रसंगात भूतल में घटाभाव था आगे घट आनयन घटला करके रखने के बाद भी घटाभाव बुद्धि प्रसंगात घटाभाव इस पर भूतले घटाभाव ये बुद्धि होगी क्यों आप कहते हैं कि संबंध घटाभाव और भूतल का बीच का संबंध नित्य है और घटा भाव घटो भाव ये नित्य है अनित्य है ये भी नित्य है संबंधी भी नित्य है संबंध भी नित्य है तब नित्य प्रतीति होगी घटाभाव बुद्धि प्रसंगात घटाभाव तत्र सत्वत तो घटा भाव भूतल में है घटा अन्य के बाद भी घटा भाव भूतल में रहेगा कैसे रहेगा कहते तस्त्यवाद घटाभाव तो नित्य है कहीं घटाभाव नित्य क्यों होगा घटाभाव नष्ट हो गया ऐसे अनित्य माने तो घट अत्यंताभाव को अगर अनित्य कहेंगे अन्यथा देशांतरे अभी घटाभाव प्रतीत न सट वो एक है अगर आप कहेंगे वो अनित्य हो गया तब तो अन्यत्री घटाभाव की प्रतीति नहीं होनी चाहिए तद गटा, जो घट का अभाव जैसे मान लीजिए तद घट का अत्यंताभाव एक ही है अन्यत्र अगर वो नाश हो जाएगा अत्यंतभाव तो नाश हो जाएगा अन्यत्र अन्य देश में भी वो घटाभाव की प्रतीति नहीं होनी चाहिए यह आपत्ति होगी वैशिष्ट्य चुत्थ अभी घट आनयन अनंतरम भूतल में घटाभाव की प्रतीति क्यों होगी कहते हैं वैशिष्ट से तत्व वैशिष्ट से अर्थात घटाभाव से वैशिष्ट वैशिष्टता सम्बन्ध को आप नित्य मान लीजिए मान लिए तो नित्य संबंध होने से तत्र त्र अर्थात घट अनंतरम भूतले घट लाने के बाद भी भूतल में और घटाभाव की प्रतीति होनी चाहिए इस दिनकरी में दे दिया विकल्प्य आदिदूषण आह तस्ती नैशिष्य त्र सभी वैशिष्ट्य सम्बध संबंध को आप नित्य मान लिये नित्य सम्बंध तत्र भूतले सत्वे घटा नयन दशायाम तत्र घटा भावा भावा देव न घटा भाव बुद्धि भाव का संबंध नित्य है वो भूतल में है ठीक है रहने पर भी घटा अनयन दशायाम जिस समय में घटा ले आए कभी वहां घटा भाव रहेगा क्या कहते हैं घटा भाव नहीं रहेगा तो घटा भावा भाव रहेगा तो घटा भावा भावा देव ना घटा भाव बुद्धिर अर्थात अभी घटो वहाँ आ गया तो घटा भाव बुद्धिर कैसे होगी ये शंका करने से उत्तर दे दिया घटाभाव से तत्र सत्वात्थ घटा भाव वहाँ है घटा लाने के बाद भी घटा भाव वहाँ रहेगा घटाभाव से तत्र सत्वात्थ तत्र अर्थात तो घटावती भूतल है घट आने के बाद भी वो रहेगा क्यों रहेगा कहते हैं तस्त्यत्व तस्य अर्थात दिनोक में कहते हैं घटाभाव से घटाभाव घट अत्यंताभाव नित्य है अगर घट अत्यंताभाव का नित्य नहीं मानेंगे अन्यथा कहते हैं घटा भाव से अन्यथा का अर्थ घटाभाव को नित्य नहीं मानेंगे नहीं मानेंगे तो अनित्य मानेंगे घटाभाव से अनित्यत्व देशांतरे देशान्तरे अर्थात घट शून्य देश अभी अन्यत्र जहाँ घट नहीं है तो घटा भाव को नित्य कहेंगे तो वहां भी घटाभाव की प्रतीति नहीं होगी क्योंकि घटाभाव अनित्य है वो नाश हो गया इस प्रकार के कहेंगे तो घटत्वावच्छिन्न अभाव्य एक इति भाव तो घटत्वावच्छिन्न अभाव ये एक है तद तो घट का अभाव लिए अथवा घटत्वावच्छिन्न अभाव सकल घट का अभाव ये भी कह सकते हैं जहाँ कोई घट नहीं है वहाँ घटाभाव है घटत्वावच्छिन्न अभाव से एक विधत्वात्तिभाव तभी अगर अभाव का अधिकरण के साथ जो संबंध है अगर उसको स्वरूप संबंध नहीं मान करके संबंधांतर मानेंगे पदार्थांतर और उसको नित्य कल्पना करेंगे तो ये दोष होगा घट लाने के बाद भी घटाभाव की प्रतीति होनी चाहिए ये दोष आएगा सम्बंध को अगर नित्य मानेंगे तो आगे आएगा विचार मूल में दिया वैशिष्ट से चत्र सत्वात्थ वैशिष्य से संबंध संबन्ध को भी नित्य मान लिये तत्र तथा टीका में कहते हैं तत्र घट आनयन घटवती घट लाने के बाद घटवत भूतल में भी वो घटा भाव का संबंध विद्यमान है क्योंकि वो नित्य है नच अभी पूर्व पक्ष कहेगा घटवती न घटाभाव बुद्धिर घट लाने के बाद और घटाभाव बुद्धि नहीं होगी क्योंकि नयाय कह दिया अगर आप सम्बन्धों को नित्य मानेंगे घट लाने के बाद भी घटाभाव ज्ञान होना चाहिए था ये पूर्व पक्ष कहता है घटवती अर्थात घट लाने के बाद घटवती भूतले न घटाभाव बुद्धिर घटाभाव बुद्धि नहीं होगी हेतु देता है घटबत्ता ज्ञान से प्रतिबंधक से सत्वात घटवत्ता ज्ञान जहाँ घट विद्यमान है वो हो जाएगा भूतलम अगर है तो घटबत्त उसका धर्म हो जाएगा घटबत्ता। घटबत्ता ज्ञान आएगा तो फिर घटाभाव ज्ञान का ये प्रतिबंधक होगा तो घटाभाव बुद्धिर नहीं होगी क्यों घटबत्ता ज्ञान से प्रतिबंधक सत्वात् ये जो ज्ञान हुआ घटवत्ता ज्ञान ये ज्ञान ही प्रतिबंधक हो जाएगा तो फिर घटबुद्धि घटवत बुद्धि ये करने नहीं देगा इसलिए घटाभाव बुद्धि करने नहीं देगा अगर घटवत्ता गट बुद्धि हो जाएगी तो फिर घटाभाव बुद्धि ये नहीं होगी इस प्रकार की पूर्व पक्ष कहता है अर्थात घट लाने के बाद घटाभाव ज्ञान नहीं होगा क्योंकि घट ज्ञान ये प्रतिबंधक हो गया पूर्व पक्ष कहता है क्योंकि सिद्धांती कहा था दोष दिखाया था अगर आप संबंध को नित्य मानेंगे तो घटा लाने के बाद भी घटाभाव ज्ञान होनी चाहिए तो पूर्व पक्ष कहता है कि घटाभाव ज्ञान नहीं होगा क्योंकि प्रतिबंधक आ गया आपका कारण सामग्री विद्यमान है किन्तु प्रतिबंधक रह गया तो नहीं होगा प्रतिबंध को कौन हो गया घटवत्ता बुद्धि ये प्रतिबंधक हो गया तो नया कह रहा है कि ठीक है घटवत्ता बुद्धि ये प्रतिबंधक हो गया किंतु तो मान लीजिए कि घटवत्ता ज्ञान उसको किसी कारण से नहीं हो रहा है इस समय में फिर वह घटाभाव ज्ञान हो जाएगा क्योंकि प्रतिबंधक होने पर भी किंतु तो प्रतिबंधक का, का उसको अगर ज्ञान नहीं हो रहा है तो फिर वह घटाभाव बुद्धि हो जाएगी और वह घटाभाव बुद्धि को आप फिर प्रमा मानने लगेंगे क्योंकि प्रतिबंधक जो है वो अपना कार्य नहीं किया तो सिद्धांत कह रहा है कि घटवत्ता ज्ञान विरह दशायाम घट लाया गया प्रतिबंधक ज्ञान होता था घटवत्ता ज्ञान किंतु तो कथनचित तो उसको घटवत्ता ज्ञान नहीं हुआ प्रतिबंध प्रतिबंधक होता था घटवत्ता ज्ञान अभी वो ज्ञान नहीं हुआ नहीं हुआ था प्रतिबंधक नहीं रहा प्रतिबंधक नहीं रहा तो फिर उसका घटाभाव बुद्धि हो जाएगी तो सिद्धांत कहता है कि घटवत्ता ज्ञान विरहदायाम जायमानाया घटाभाव बुद्धि प्रमात्व प्रसंगात ये घटाभाव बुद्धि फिर प्रमा हो जाएगी घट है किंतु घटवत्ता ज्ञान नहीं हुआ नहीं हुआ तो ये प्रतिबंधक नहीं हुआ किंतु घट होने पर भी घट ज्ञान नहीं होना और घटाभाव ज्ञान हो जाना इसको वास्तविक कहेंगे भ्रम है क्योंकि घट है घटोभाव ज्ञान नहीं होने चाहिए हो गया कहते हैं ब्रह्म है इनके जैसे यहाँ रज्जु है रज्जु का ज्ञान नहीं हो करके सर्प का ज्ञान हो गया घट है तो घटोभाव ज्ञान नहीं होना चाहिए किंतु घटोभाव ज्ञान हो गया ये ब्रह्म हो जाएगा मानेंगे तो ठीक है किंतु ये ब्रह्म नहीं करके हो के प्रमा होगा क्यों आपके यदि संबंध नित्य है इसलिए घटाभाव ज्ञान उसको हुआ और इसको प्रमा स्वीकार कर लिया जाएगा अगर आप उसको भ्रम मान लेंगे तो ठीक है कोई दोष नहीं था किंतु अगर आप उस सम्बंध को नित्य मानेंगे तब ये घटाभाव ज्ञान होगा जो ये परमा माना जाएगा ये दोष आएगा तो सिद्धांत कहता है कि घटाभाव बुद्धे है परमात्व तो प्रसंगात् अगर वो संबंध को आप नित्य नहीं मानते तो फिर घटाभाव ज्ञान आपको आता नहीं किंतु घट संबंध को नित्य मानने से घटाभाव बुद्धि होगी और उसको प्रमा कहना पड़ेगा क्योंकि प्रतिबंधक नहीं रहा घटाभाव ज्ञान आपको प्रमा हो रहा था प्रतिबंधक आकर के वो ज्ञान करो नहीं करने दिया अभी प्रतिबंधक ज्ञान जो घटवत्ता ज्ञान अगर वो नहीं होगा तो फिर आपको घटाभाव ज्ञान होने लगेगा और वो प्रमा माना जाएगा किंतु इस वो नहीं होनी चाहिए इत्यत्र तात्पर्या जो घटाभाव बुद्धि होगा वो प्रमा हो जाएगा ये दोष आएगा अभी पूर्व पक्ष कहेगा ठीक है आप इसको अर्थात संबंध को नित्य मानने से ये दोष होगा कहते है कि घटाभाव ज्ञान होगा घटा लाने के बाद भी अभी आपका मत में भी तो समवाय को आप नित्य मानते हैं तो आपका मत में भी तो वो दोष होगा समवाय के स्थान पर वो दोष दिखाता है क्यों पूर्व पक्ष कहता है कि जैसे आप गुणकर्म को रखने के लिए एक पदार्थांतर समवाय माने इसी प्रकार के अभाव को रखने के लिए भी एक पदार्थांतर सम्बंध मानिए सिद्धांत कह दिया कि अगर उस सम्बंध को नित्य कहेंगे तो ये दोष दिखा दिया पूर्व पक्ष कहता है ठीक है आप जो समवाय मानते हैं उसमें समान दोष आएगा इसको दिखा रहा है दिनोकरी में ननु सिद्धांतिनपी मते सिद्धांति मत में भी पाकेन रक्ते घटे अभी घट पाक के बाद रक्त हो गया उसके पूर्व में क्या वर्ण था श्याम वर्ण था पाकेन रक्ते घटे श्याम रूप समवाय से अभी नयायिक मत में समवाय नित्य है न अनित्य है नित्य है तो पूर्व में जो श्याम वर्ण का समवाय था वो नित्य है रखते घटे श्याम रूप समवाय से सत्वात् तो श्याम रूपवत्ता धी होनी चाहिए हम जब आपको अभाव का संबंध दिखा रहा था आप उसको नित्य दिखा करके दोष दे दिए अभी आपका समवाय भी नित्य है तो आपके ऊपर ये दोष लगना चाहिए तो श्याम रूप समवाय समवाय नित्य है नित्य से सत्वात् श्याम रूपवत्ता प्रसंग ये आपके ऊपर दोष आएगा संबंध नित्य होने से ये दोष आपको भी है आ, ये समाधान देगा नया के समाधान देगा मूल में ममतु मम तू मय के कह रहे हैं समवाय तत्ववादी मते अर्थात प्राचीन न्यायिक अच्छा हाँ आगे मम घटे पाक रक्तता दशायां श्याम रूप से न तदवता बुद्धि जिस समय में, में पाक के बाद घट में रक्तता आ गई पाक रक्तता दशायाम अभी घट में और श्याम रूप है श्याम रूप अनित्य है किंतु वहाँ घट अत्यंताभाव नित्य था ये दोनों में अंतर पड़ा तो पाक रक्तता दशायाम श्याम रूप श्या से जो अनित्य है श्याम रूप नष्ट हो गया नष्ट हो जाने से न तद्वता बुद्धि संबंध ही नहीं रह रहने से तद्वता बुद्धि नहीं होगी अच्छा ये अभाव का अधिकरण के साथ संबंध अन्य कल्पना करेंगे और उसको नित्य मानेंगे तो यह दोष हो गया अर्थात प्रतियोगी आनायन अनंतरमी अभाव प्रसंग है ये दोष दिखा दिए अभी द्वितीय अर्थात संबंध को अनित्य मानेंगे अनित्य माने से द्वितीय दूषण माह वैशिष्ट्य अनित्यत्वे जो संबंध है अभाव का अधिकरण के साथ उसको अगर अनित्य कहेंगे तो तु अनंत वैशिष्ट्य कल्पने तव एवं गौरवम प्राचीन वाले कहते हैं नभे वालों को तो अनंत वैशिष्ट्य कल्पना करना पड़ेगा क्योंकि वो वैशिष्ट्य अनित्य हुआ तो अनित्य होने से एक बार घट ला करके रखेंगे तो वो संबंध नाश हुआ फिर घट अपसारण करेंगे फिर वो संबंध आएगा ये अनित्य होने से ये दोष आएगा अनंत वैशिष्ट्य कल्पना करना पड़ेगा खाली एक घटका एक भूतल अधिकरण के साथ नहीं अनंत प्रतियोगि का अनंत अनुयोगी के साथ ही अनंत संबंध कल्पना करना पड़ेगा ये गौरव होगा इसलिए प्राचीन न्याय लोग कहते हैं कि यहाँ स्वरूप ही संबंध होगा स्वरूप संबंध तथा तो आगे उसको और स्पष्ट करते हैं ननु द्वितीय दूसरण माह वैशिष्ट वैशिष्ट्य अगर अनित्य कहेंगे अभाव का तो अनंत वैशिष्ट्य कल्पना करना पड़ेगा अभी पूर्व पक्ष फिर कहता है कि ननु वैशिष्ट्य अनंगीकार अभाव का कोई संबंधांतर कल्पना नहीं करे संबंधांतर था पदार्थांतर संबंध ऐसा एक संबंध मानेंगे जो कि सात पदार्थ में नहीं आता है वैशिष्ट्य अनंगीकार अर्थात तो पदार्थांतर संबंध अनंगीकार घटाभाव भूतलोह कह संबंध इति तो घटाभाव और भूतल इसके बीच में भूतलोह कह संबंध पूर्व पक्षी आंसर पूछता है सिद्धांत उत्तर देता है स्वरूपमती चेत अर्थात स्वरूप ही संबंध हो जाएगा अर्थात अभाव और अधिकरण ये दोनों का बीच में स्वरूप ही संबंध होगा इस चेत यहाँ तक उन्हें से पूर्व पक्ष कहता है कह संबंध पूर्व पक्ष का स्वरूपमिति सिद्धांतिका अभी पूर्व पक्ष कहता है तथा सति घट शून्यता दशायाम घट शून्य घटा है न घट शून्य करना पड़ेगा यह आप लोगों का पुस्तक में घटा शून्यता है घट ट तो है ना हर्ष तथा सती घट शून्यता दशायाम इव घटवत्ता दशायाम अपि भूतले घटा भाव बुद्धिस्तव मते सियात अगर आप स्वरूप को संबंध कहेंगे और स्वरूप हो जाएगा या तो प्रतियोगी स्वरूप हो जाएगा या तो अनुयोगी स्वरूप होगा अगर प्रतियोगी स्वरूप कहेंगे तो अभाव को हम रख रहे हैं अधिकरण में और वो घटा भाव मान लीजिए घटा अत्यंत भाव, भाव एक ही हुआ और आप जो संबंध होगा वो संबंध को अगर प्रतियोगी रूप मानेंगे तो अर्थात वो संबंध घटाभाव जहाँ भी रहेगा वो एक ही संबंध होगा तो एक ही संबंध अर्थात घटाभाव चाहे भूतल में रहे चाहे नदी में रहे मंदिर में रहे तो संबंध एक ही होना पड़ेगा इसलिए कहते हैं उसको प्रतियोगी रूप नहीं लेकर के अनुयोगी रूप लेना होगा ताकि भूतल में रहेगा तो भूतल यहाँ संबंध हो जाएगा नदी में रहेगा तो नदी वो संबंध हो जाएगा तो इसलिए कहते हैं कि अनुयोगी रूप होगा तथा सती अर्थात अगर स्वरूप संबंध कहेंगे तो अनुवेगी रूप होगा तो घट शून्यता दशायाम इव जिस समय में घट नहीं है उस समय में भूतल है इव घटवता दशायाम अपी जिस समय में ले आए तभी भूतल है तो होने से भूतले घटा भाव बुद्धिस्तव मते अति क्योंकि भूतल तो भूतल, तो भूतल रहा जिस समय में घट नहीं है तभी भूतल है और आप कहते हैं कि भूतल ही संबंध होगा तो घटा आने के बाद भी भूतल तो भूतल ही रहा अगर भूतल ही संबंध होगा तो भूतल में कोई अंतर नहीं पड़ा इसलिए संबंध में कोई अंतर नहीं होगा नहीं होने से चाहे घट हो चाहे नहीं हो संबंध विद्यमान है भूतल विद्यमान है तथा तो घटाभाव की आपकी प्रतीति होनी चाहिए ये दोष दिखा हैं तथा सती घट शून्यता दशायाम इव घट शून्यता दशायाम भूतल विद्यमान है तो उस समय में, में जैसा है घटवता दशायाम अभी उस समय में, में भी भूतल है तो भूतले घटाभावुस्तव मते सियात आपका मत में भी होना चाहिए क्यों होना चाहिए घटा भाव भूतलोस्तस्वरूपसंबंध से त्र सवात् घटाभावूतल तत्स्वरूपसंबंध से च ये दोनों का बीच में जो स्वरूप संबंध है स्वरूप संबंध अर्थात अनुवेगिता रूप अर्थात जो भूतल रूप है वो तो विद्यमान है घटाभाव नित्य है भूतल विद्यमान है और भूतल रूप ही वो स्वरूप संबंध हुआ अनुवेगी रूप हुआ तो होने से घटा आने के बाद भी वो घटाभाव बुद्धि होनी चाहिए क्योंकि संबंध भी विद्यमान है अभाव भी नित्य है और अधिकरण है तो ही तो होने से आपको घट लाने के बाद भी घटा भाव बुद्धि होनी चाहिए क्योंकि आपका संबंध क्या है स्वरूप संबंध स्वरूप यहाँ प्रतियोगी लेंगे अनुयोगी लेंगे अनुयोगी अनुयोगी कौन है भूतल भूतल जब भाव है अथवा घट है दोनों में विद्यमान है तो संबंध विद्यमान है और जो प्रतियोगी है घटाभाव वो नित्य है और विद्यमान है संबंध विद्यमान है अनुयोगी विद्यमान है प्रतियोगी विद्यमान है तो सर्वदा होना चाहिए भूतलो स्वरूप संबंध से चतः सत्वात्त अत आह इसलिए अभी प्राचीन लोग इसका समाधान दे रहे हैं एवं च मूल में समाधान दे रहे हैं तत्त कालीनम तूतलादीक तत्दभाव संबंध खाली भूतलों को हम अनुयोगिता रूप दे करके केवल भूतलों को हम अनुयोगिता संबंध नहीं कह रहे हैं विशिष्ट भूतल ही अनुयोगिता संबंध होगा तो विशिष्ट भूतल क्या है कहते हैं तत्तकालीन तत्त भूतलादिकम तत्कालीन अर्थात तो तत्त ये टीका में दे दिया घटाभावत भूतलमति ज्ञानकालीनम तत्तकालीनम अर्थात तो अभाव ज्ञानकालीन जिस समय में अभाव ज्ञान हो रहा है घटाभाववत भूतलम अभी अभाव ज्ञान हो रहा है अभाव तो ज्ञान ज्ञानकालीन घटा भाववत् ज्ञान कालीनम ये ज्ञान प्रमा ज्ञान होना चाहिए नहीं कि भ्रम ज्ञान तो घटा ज्ञान भूतलमति ज्ञानकालीन ज्ञानकालीन अर्थात प्रमा कालीन ये देखिए घटा भाववत प्रतीक दिया है घटा भाववधि उसके आगे ज्ञानकालनमीति ज्ञानपद प्रम अभिमत ज्ञानपरम तो यदिया दिनक में घटाभावत भूतलमीति ज्ञानकालनम ये ज्ञान का अर्थ हो जाएगा क्या प्रमारूपक ज्ञानकालन तेन घटवत्ता दशायाम भ्रमात्मक घटाभावत्व तो बुद्धिसंभवे न जिस समय में घट है उस समय में किसी को भ्रम ज्ञान हो गया घटाभाव तो उसको लेकर के दोष नहीं दिखाया जा सकता अर्थात जो घटाभाव ज्ञान हो रहा है ये परमात्म का ज्ञान होना चाहिए दिनोपरी में घटा भाव भूतल में ज्ञानकालीन ज्ञान अर्थात परमात्मा को ज्ञानकालीन जिस समय में घटा भाव ज्ञान हो रहा है उसी समय में तत्त भूतलाधिकम तत्द अधिकरण व तत्त, तत्त अभाव का संबंध अभी अभाव का संबंध जो अनुयोगिता रूप संबंध कहा गया ये किस प्रकार की अनुयोगिता होगा कि जिस समय में आपको अभाव ज्ञान हो रहा है उसी समय में जो अधिकरण का अधिकरण है वही संबंध होगा अगर आपका अभाव ज्ञान नहीं हो रहा है उस समय का अधिकरण ये अनुयोगी नहीं माना जाएगा मतलब वो अधिकरण में रहने वाला अनुयोगिता यह संबंध नहीं होगा अगर जिस समय में हमको अभाव ज्ञान नहीं हो रहा है उस समय में भी अधिकरण है वो अधिकरण में जो अनुयोगिता रहेगा कहेंगे अनुयोगिता संबंध है अभाव ज्ञान होना चाहिए कहते अभी अभाव ज्ञान नहीं होने का समय में जो अनुयोगिता है ये संबंध नहीं है अभाव ज्ञान होने का समय में जो अधिकरण में अनुयोगिता रहेगा वो ही संबंध होगा अभाव का संबंध होगा मुक्तावली में तत्तकालीन तत्त भूतलादिकम तत्त कहते हैं तत्त यत्र भूतले घटा भाव बुद्धिस् तदूतलादिकमर्थ जिस भूतल में घटा भाव बुद्धि होता है वो भूतल इसको संबंध माना जाएगा अनुयोगी वो भूतल लिया जाएगा तत्दभावना मूल में कहा तत्दभावान संबंध इसका अर्थ कहते हैं यसे ये बुद्धिस्त ालीन अर्थात अभाव कालीन अर्थात जिस जिस का अभाव का ज्ञान हो रहा है उस उस अभाव का संबंध क्या होगा कहते हैं उस उस अधिकरण अभाव ज्ञान हो रहा है तब वो अभाव का जो अधिकरण है वो अधिकरण ही संबंध होगा अर्थात वो अधिकरण में जो अनुयोगिता रहेगा वो अनुयोगिता संबंध होगा य अभाव से बुद्धि तस् तस्थ अच्छा अर्थात तो अभाव ज्ञान होने पर वो अधिकरण संबंध रूप बनेगा यहाँ कहने का तात्पर्य पहले आपको अभाव ज्ञान आना चाहिए अभाव ज्ञान होने पर ही वो अधिकरण संबंध बनेगा अधिकरण अर्थात तो अधिकरण रहने वाला जो अनुयोगिता ये संबंध बनेगा अर्थात तो अभाव ज्ञान होने के लिए संबंध ज्ञान पहले होना यह आवश्यक नहीं है अभाव ज्ञान पहले होगा उसके बाद आप निर्णय करेंगे कि यहाँ यह संबंध है अनुयोगी संबंध है पहले अभाव ज्ञान होना चाहिए घटबत्ता ज्ञान दशायाम हाँ घटबत्ता ज्ञान जिसमें नहीं हो रहा है घटाभाव ज्ञान हो जाएगा तो न वास्तविक कहते ना वहाँ घट भी विद्यमान है किंतु उसको घटबत्ता ज्ञान का नहीं हो रहा है घट विद्यमान होने पर भी घटबत्ता ज्ञान अगर नहीं हो रहा है तो ये प्रमा कह जाएगा ना भ्रम कह जाएगा घटवत्ता ज्ञान नहीं हो रहा है अर्थात घटाभाव ज्ञान हो रहा है घट विद्यमान है फिर भी घटाभाव ज्ञान हो जाता है ये प्रमा होगा ना ब्रह्म होगा ये भ्रम होगा तो ये वास्तविक भ्रम होना चाहिए किंतु आप अगर कहेंगे कि नहीं नहीं घटाभाव नित्य है संबंध नित्य है इसलिए हमको जो ज्ञान हुआ ये तो प्रमा है ये प्रमा तो प्रसंग हो जाएगा ये दो, यह दोष वहां दिखाया था आपका प्रश्न और सिद्धांती ये दो सौ सिद्धांत दिखा रहे हैं कि ये ज्ञान प्रमा हो जाएगा अगर ये ज्ञान का भ्रम मान लेंगे तो ठीक है किंतु ये ज्ञान अगर आप सम्बंध को नित्य कहेंगे तब ये ज्ञान को आपको प्रमा मानना पड़ेगा किंतु ये ज्ञान प्रमा नहीं है घट है तो भाव ज्ञान को कोई प्रमा स्वीकार नहीं करेगा किंतु अगर आप संबंध को नित्य मानेंगे अभाव भी नित्य है तो संबंधी नित्य हुआ और संबंध भी नित्य हुआ तब तो आपको ये ज्ञान को प्रमा कहना पड़ेगा किंतु ये ज्ञान को कोई प्रमा स्वीकार नहीं करेगा ये तो भ्रम है तो ये दोष आएगा आपके ऊपर संबंध कल्पना करेंगे तो नहीं थो थो नहीं नहीं नहीं जिस समय में घटा भाव का ज्ञान नहीं होगा उस समय में आप संबंध का कल्पना क्यों करेंगे आपको पदार्थ दिखेगा तभी तो संबंध का कल्पना करेंगे ये किस संबंध से है अगर हमको घटाभाव का ज्ञान ही नहीं हो रहा है तब तो हम घटाभाव का संबंध भी भूतलों के साथ है ऐसे कल्पना करने का आवश्यकता ही नहीं रहेगा सम्बंध ना ना ये पक्ष अभी सिद्धांत कह दिया कि तत्कालीन तत्व भूतलादि यह अभाव का संबंध होगा इसको अभी नित्य कहने का आवश्यक नहीं है क्योंकि तो संबंध नित्य हो जाएगा तो दोष आएगा ना वो जो प्रमादोष आ जाएगा अच्छा आप इसको कहते थे ये हाँ ये प्रमादोष ही आ जाएगा अच्छा तथा ची नया कह रहे हैं हम केवल अधिकारण स्वरूपों को संबंध नहीं कह रहे हैं जो अनुवेगी हो गया अनुयोगी स्वरूपों को संबंध कहेंगे तो यह अनुयोगी स्वरूप मात्र को अगर संबंध कहेंगे तो घटवत्ता हो अथवा तो घट अभाव हो अनुयोगी तो समान रूप रहेगा इसलिए घट रहने पर भी आपको घट अभाव ज्ञान होना चाहिए क्योंकि अनुवेगी विद्यमान है तो इसलिए अभी नया करा तथा च न स्वरूप मात्रम संबंध अर्थात केवल भूतल हो गया अनुयोगी स्वरूप ये भूतलो मात्र संबंध नहीं है किंतु ईदृश स्वरूप विशेष ईदृश अर्थात अभाव ज्ञान कालीन अनुयोगी यह स्वरूप संबंध होगा केवल स्वरूप कह देंगे अनुयोगी स्वरूप तो चाहे अभाव हो चाहे प्रतियोगी हो दोनों अवस्था में समान हो जाएगा किंतु ईदृश्य ईदृश अर्थात तत तत तत्तकालीन तत्द भूतलादिक तत्द अभावान संबंध इस प्रकार की स्वरूप विशेष लेना पड़ेगा इति न पूर्वोक्त अति इति भावः जो पूर्वपक्ष अति प्रसंग दिखाया था घटवती घटवता भाव प्रसंग हो जाएगा क्योंकि भूतलता तो दोनों अवस्था में समान ही है ये दोष नहीं होगा क्यों नहीं होगा तो हम अच्छा। कहते हैं तत्कालीन अर्थात अभाव कालीन अधिकरण ही संबंध होगा अच्छा नव्यास्तु नब्बे लोग कहते हैं वैशिष्ट अभी प्राचीन लोग कह दिए जो संबंध है अभाव का संबंध हो वो अनुयोगी रूप होगा किंतु अनुयोगी सामान्य नहीं है तत्त्कालीन तत्द अधिकरण ये कह दिए अभी नब्बे लोग कहते हैं कि नहीं है वैशिष्ट्य अर्थात अभाव का संबंध पदार्थांतरम तो जैसे ये गुण क्रिया इत्यादि का संबंध है कि पदार्थांतर हुआ समवाय हुआ इसी प्रकार की अभाव का संबंध भी पदार्थांतर होगा हेतु देते हैं भूतलम घटा भाव बद इति प्रत्यात भूतलम घटा भाव बत घटा भाव बत ये बत क्या है मतलब क्या चीज है ये बत मतुप है मतुप जहाँ कहा जाएगा तो वहाँ मतुप का जो प्रकृति है और ये जो उसका जो प्रतियोगी होगा जैसे हम कह देते दे कि गोमान तो कहने से जहां आप मतुप कहते हैं जो गोमान को निर्देश करेगा वो गो से भिन्न है नहीं है भिन्न है इसी प्रकार की आप जो घटाभाव वत कह देते हैं तो भूतलंग घटाभाव बत हुआ तो वत कहने से ये एक सम्बंध को कथन करता है तो बीच में अर्थात गोमान और गो का बीच में एक संबंध है इसी प्रकार की यहाँ जो आप घटा भाव वत कह दिए ये मतुप कहते हैं अर्थात ये एक संबंध का नियामक है इसलिए संबंध होना पड़ेगा आप वहां संबंधी रूप कह देंगे अनुयोगी रूप कह देंगे ऐसा नहीं होगा तो गो मान कह देने से कह दे गो रूप हो जाएगा ऐसा नहीं होगा घटा इति प्रत्ययात अर्थात मतुप कहने से ये संबंधी संबंध से भिन्न ये स्वीकार किया जाता है इति प्रत्ययात स्वरूप संबंध अभ्युपगमें तो ये एक तत्व तर्क दिए भूतलम घटाभाव बद्ध या मतु प्रत्यय मतु प्रत्यय सर्वदा के संबंध को कहेगा संबंध संबंधी से भिन्न होगा ये एक तर्क हुआ दूसरा कहते हैं स्वरूप संबंध अभ्युपगमे अगर आप स्वरूप संबंध मानेंगे तो इसमें एक भिनीगमना होगा ये नब्बे कह रहे हैं अभाव अधिकरण वृत्ति अखंड भेद वन मात्र विषय ज्ञानाधिकमादाय विगमना विरह अभाव अधिकरण वृत्ति अखंड भेद अभी आप कहते हैं कि मतलब नब्बे लोग प्राचीन को दोष देते हैं प्राचीन लोग कहते हैं कि ये जो संबंध आप मानते प्राचीन लोगों के मत में संबंध हो गया तत्द अभाव कालीन तत्द अधिकरण ये संबंध हो गया तो अधिकरण कहने से अभी ये जो अधिकरण है वो अधिकरण अन्य अधिकरण से भिन्न है क्योंकि ये अधिकरण तत्द अभाव विशिष्ट है आपको ज्ञान हो रहा है तत्द अभाव का ज्ञान हो रहा है तो ये जो अधिकरण हुआ वो अन्य से भिन्न होगा तो भिन्न होगा अर्थात इस अधिकरण को हम तद मान लेंगे ये अधिकरण तद भिन्न से भिन्न होगा तद भिन्न हो जाएगा बाकी जगत तद भिन्न से भिन्न होगा ये अधिकरण अभी यह अधिकरण में एक भेद रहेगा किसका रहे तद भीन्गा. तद भीन्गा भेद रहेगा तद का तद का भेद रहेगा प्रतियोगी कौन हो जाएगा तद प्रतियोगी हो जाएगा अभी प्रतियोगिता किस में रहेगी तद में अभी तद में जो प्रतियोगिता रहेगी ये तद भिन्न तद भीन्ग में धर्म रहेगा तद भिन्न जैसे हम घट को कहने के लिए कहते हैं कि अयम घट इस प्रकार की कहना है हम कह सकते हैं घट में प्रकार क्या रहेगी प्रकार क्या रहेगा घटत्व तो। तब घटत्व प्रकार का जो प्रमा होगा ये प्रमा का प्रकार हो गया घटत्व घटत्व प्रकार का प्रमा का विशेष्य कौन होगा क्योंकि घटत्व हो गया प्रकार विशेष्य कौन होगा घट घटत्व प्रकार का प्रमा विशेष्य कौन होगा घट घट क्या हो जाएगा प्रमा विशेष्य इसी प्रकार के मान लीजिए कि घट हमारा प्रतियोगी हो रहा है तो हम घट को कहेंगे घटत्व प्रकार का प्रमा विशेष्य ये हो गया हमारा प्रतियोगी हो जाएगा और उस घटत्व प्रकार का प्रमा विशेष्य जो घट है वो हो गया प्रतियोगी उसमें रहेगी प्रतियोगिता प्रतियोगिता रहेगी घट में और ये घट हमारा हो गया घटत्व प्रकार प्रमा विशेष्य हो गया और घटतत्व तो प्रकार का प्रमा विशेष्य में रहेगी प्रतियोगिता प्रतियोगिता का अवच्छेद भी क्या लेंगे घटत प्रकार का विशेषत्व तो। क्योंकि घट जो प्रतियोगी है वो हो गया घटतत्व तो प्रकार का प्रमा विशेष्य और वो प्रतियोगी में प्रतियोगिता प्रतियोगिता का अवच्छेद क्या होगा विशेष्यव ये हो जाएगा प्रतियोगिता का अवच्छेदक का तो अभी प्रतियोगी हो गया घट घट में रहा प्रतियोगिता उसका अवच्छेदक जो घटत्व तो होना चाहिए हम कहते हैं घटत्व प्रकार का प्रमा विशेष्यव ये हो गया घट में रहने वाला प्रतियोगिता का अवच्छेदक का तो घट में रहने वाला प्रतियोगिता का अवच्छेद अगर हम घटत्व भी कह देते हैं तो वो अभाव हो जाता घटत्व अवच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव हम व छिन्न प्रतियोगिता का अभाव यह अभाव का प्रतियोगि हो गया घट प्रतियोगिता घट में तो घट में रहने वाला प्रतियोगिता यह अभाव को हम व छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कह दे सकते थे अभी हम उसी घट को घट नहीं कह कर करके घटत्व तो प्रकार का प्रमा विशेष्य कहे हैं तो जहाँ हम घटत्व प्रकार का घट घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव कहते थे घटत्व के स्थान पर अभी लिखना पड़ेगा घटत्व प्रकार का प्रमा विशेष्यव घट के स्थान पर लिखेंगे घटत्व प्रकार का प्रमा विशेष्य लिखेंगे हमको अभाव हो रहा था घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का और थोड़ा स्पष्ट करते हैं कन्फ्यूजन नहीं हो जाना है हमारा अभाव हो गया घटा भाव। प्रतियोगी कौन होगा घट प्रतियोगिता किस में घट में प्रतियोगिता अवच्छेद घटत्व तो घटत्व तो से अवच्छिन्न कौन हुआ प्रतियोगिता किसका अभाव का घटा भाव का तो इस अभाव को हम क्या कहेंगे घटत्व अवच्छिन्न अभाव क्या कहेंगे का अभाव क्या समय हुआ थर्टी नाइन अच्छा तो घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव यह कह रहे हैं अभी जो घटत्व बोलकर के शब्द है तो के पूर्व में है घट ये घट के स्थान पर हम लिख पाएंगे घटत्व प्रकार का प्रमा विशेष्य जो घट है वो घटत्व प्रकार का प्रमा विशेष्य हुआ हम कहते थे घटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता का अभाव ये घट के स्थान पर इतना लिखेंगे पहले कितना कहते थे प्रकार घटत्व कटत्वावच्छिन्न प्रतियोगिता क क्या कहते थे अच्छिन प्रतियोगिता क अभी घट से घट के स्थान पर कितना लिखेंगे प्रमा विशेष्य आगे घट के आगे क्या था त्व तो था आगे अब अवच्छिन्न प्रतियोगिता का कहते थे अभी पूरा कितना होगा घटत्व प्रकार क्रमाण विशेष्य अव छिन्न प्रतियोगिता क तो जैसे हुआ ऐसे यहाँ भेद का क्षेत्र में भी ऐसे ही होगा आज यहां तक ओ शंकर शंकराचार्य केशव वादराय सूत्र भाष्य कृत वंदे भगवत पुनः पुनः ईश्वरो मूर्ति श्वरो गुरुरात्तिमूर्तिभागिने व्योम व्याप्तहाय दक्षिणाूर्त नमः ओम शांति शांति शांति